महाभारत पर्व, आश्वेधिपर्व षड्वशोध्याय अंतर्यामी की प्रधानता ब्राह्मण उवाच एक न शास्त्रोक्ष अहम ब्रवी ते नुक्त प्रवणादिबोधक यथाक्तस्में तथा वहां भी ब्राह्मण कह प्रिय जगत का शासक एक ही है दूसरा नहीं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 अहमनुब्रवीबी तेनाशिष्टा गुरुनाथ दया पराभूता दान वर्व एक ही गुरु है दूसरा नहीं जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ उसी गुरु के अनुशासन से समस्त दानव हार गए हैं एको ब्रुनाथ तीय यो हृदय तमहम अनुब्रवीबी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 तस्मिन गुरुवा गुरु समय शक्रोगत सर्वलो का मनत्व एक ही श्रोता है दूसरा नहीं जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसी को मैं श्रोता कहता हूँ इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुलवास का नियम पूरा किया अर्थात शिष्य भाव से वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए इससे उन्हें संपूर्ण लोकों का साम्राज्य और अमृत्व प्राप्त हुआ एक तमहम अनुब्रवीव तेरा अनुशेष्टा गुरुणा सदैव लोकेदेष्टा पन्नगा सर्वे एक ही शत्रु है दूसरा नहीं जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ उसे गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे साफ सदा देश भाव से युक्त रहते हैं अत्रहरते पुरातन प्रजापतन देव ऋषि पूर्व काल में सर्पों देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी उस प्राचीन इतिहास के जान का लोग उस विषय में उदाहरण दिया करते हैं देवर्ष नागा प्रजापति पर्यप्रक्ष एक बार देवता ऋषि नाग और असुरु ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा भगवान हमारे कल्याण का क्या उपाय है यह बताइए बताइये प्रोवाच भगवान श्रेय सृजताम ओमित्काक्षर ब्रह्म ते श्रुआ प्राद्रवंद कल्याण की बात पूछने वाले उन महानुभावों का प्रश्न सुनकर भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण किया उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा अपने अपने स्थान की ओर भाग चले तेसा प्रद्रवण आनानाम उपदेशात्मन सर्पाणाम दंथन भाव प्रवृत्त पूर्व तू असुराणाम फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया तब सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों के ढसने का भाव पैदा हुआ असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दंभ को ही अपनाने का निश्चय किया एकम साम आसाद्य शब्द नई के संस्कृता नाना व्यवसिता सर्वे सर्प देवर्वा इस प्रकार सर्प देवता ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ तो भी उनके मन में भिन्न भिन्न भिन प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए सुनोचयम प्रोचमा गृहती चथा तथम प्रक्षातो तस्तदतो भूयो नवेद्यते श्रोता गुरु के कहे उपदेश को सुनता है और उसके जैसे जैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है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 ब्रह्मचारी सदैव ऐसा ज इंद्रिय जय तेरथ इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में पुरायण मनुष्य कामचार्य और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सदा ही ब्रह्मचारी है अपेतः व्रतकर्मा तो केवल ब्रह्म स्थित ब्रह्म भूत चरण लोके ब्रह्मचारी भवत्य जो व्रत और कर्मों का त्याग करके केवल ब्रह्म में स्थित है वह ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है ब्रह्मा ब्रह्म संभव आपो ब्रह्म गुरु ब्रह्म ब्रह्मे समात ब्रह्म उसकी समिधा है ब्रह्म ही अग्नि है ब्रह्म से ही वह उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है उसके चित्त वृत्तियां सदा ब्रह्म में ही लीन रहती है। छेत्रगी विद्वानों ने इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है तत्वदर्शी का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं इसी महाभारत आश्वेदिके परि अनुगीता परवड़ी ब्राह्मण गीता सुविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषय छब्बीसवा अध्याय पूरा हुआ